ब्रह्मा गुरोर्विष्णो गुरोर्देव महेश गुरु साक्षा परम ब्रह्म तस्म से गुरव नम तस्म से गुरवे नमः अभी तक भाष्यकारगिने आत्मबोध नाम का ग्रंथ में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का निरूपण किया। वो तो कारण शरीर है कियाधि अनिर्वचनीय जो अविद्या है वही कारण शरीर है क्यों कारण है कैसा कारण है सब चौदहवे श्लोक में बता दिया आगे पंद्रहवें श्लोक में ये बताने जा रहे पंच कोशादि के संबंध से आत्मा उस उस स्वरूप हो जाता है तन्मय हो जाता है वैसे ही प्रतीत हो जाता है उसको बताने जा रहे पंद्रहवें श्लोक में पंचकोषादेन तन्मय स्थित शुद्धात्लवस्त्रदीगन स्फटिको पांच पांचकोषादी के योग का मतलब संबंध से तन्मया इव उनके साथ मतलब अन्नमय के अन्नमय अन्न हो जाता है प्राणमय के साथ संबंध होने से वह प्राणमय जैसे व्यवहार करता है वैसा ही पांचों कोषों के साथ संबंध होने से आत्मा वैसा ही प्रतीत होता है वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि से आत्मा तो शुद्ध है जैसे शुद्ध स्पटिक नील वस्त्रादि के संबंध से अथवा जपा कुसुम के संबंध से नील अथवा रक्त वर्ण वाला होकर भाषा है वस्तुता स्फटिक तो सफेद है शुद्ध है वैसा ही आत्मा है यहाँ आचार्य जी बता रहे पंच कोश अन्नमय कोश सबसे पहले माना स्थूल शरीर है जिसको हम लोगों ने सब कुछ मान के अभिमान कर रहे और उसी को लेकर हम मानते मेरी माता है पिता है मुझे जन्म दिया है करके मान रहे ये अन्नमय कोश है स्थूल शरीर माता पिता के शुक्र और शोणित से उत्पन्न हुआ ये शरीर है अन्न का परिणाम है इसलिए इसको अन्नमय कोश कहा गया इसमें जब तक अभिमान रहेगा तादात्म्य रहेगा व्यक्ति का तब तक वो आगे नहीं चल सकते अधिक से अधिक संसारी इसी कोश में अटक जाते हैं और भटक जाते हैं और लटक भी जाते हैं इसलिए अन्नमय कोशतूल शरीर है प्राणमय कोश मनोमय कोश, मनो कोश विज्ञानमय कोश एक कोश तो एक कोश है जैसा प्राणमय कोश में पांच प्राण और पांच कर्म इंद्रिया ये मिलके प्राणमय कोश होता है मनोमय कोश में मन प्रदान है पांच ज्ञान मिलके मनोमय कोश होता है विज्ञानमय कोश में बुद्धि प्रदान है पांच ज्ञान इंद्रिया मिल करके हो जाता है कोश त्रया है इनमें सत्रह तत्व हो गया क्योंकि प्राणमय में दस मनोमय में छानमय में छ होने पर भी क्योंकि ज्ञान इंद्रिया पहले लिया ही मनोमय में इसको छोड़ा जाता है तो एक पूरा मिला करके सत्र माना जाता है तो सत्रह तत्वों से बनाया हुआ अथवा कोश त्रया णमय मनोमया विज्ञान ये सूक्ष्म शरीर कहा जाता है तथा आनंदमय कोश है वह कारण शरीर है तो तीन शरीर और पांच कोश इनके साथ तादात्म्य होने से आत्मा वैसा ही हो जाता जैसा जिस बर्तन में आप जल डालेंगे जल वैसा ही होता है अथवा बिजली जिस में प्रविष्ट हो जाती है वैसा ही दिखता है ट्यूबलाइट में लंबा चौड़े लट्ट में बल्ब में गोल दिखती वैसा ही आत्मा तो ये तीन शरीरों के साथ अथवा पांच कोशों के साथ संबंध होने से तत -तत रूप से तत्व होता है इनमें अहम तादात्म्य अभिमान कर लेने पर मैं हूं आत्म तद्रुप प्रती होने लगा ऐसा नहीं रहने मात्र से नहीं अहम तादात्म्य करता है अन्नमय कोश के साथ तादात्म्य भाव प्राप्त कर लेने पर उसके समस्त धर्मों को आत् आत्म का धर्म मानता है जैसे शरीर का धर्म है मोटा गोरा काला लंबा तो मैं मैं मान लिया मैं गोरा हूं मैं काला हूं। मुझे ऐसा कहा दिया शरीर को कहा दिया बोलते हैं मुझे ऐसा कहा दिया आत्म मान लिया तादात होने से इसलिए रे साधक विचार करके चिंतन करके त्म्य को हटाओ क्योंकि सदगुरु और शास्त्र के शरण में गए हैं थोड़ा विचार करके हटाओ वैस ही सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत तीन कोश बताए था प्राणमया मनोमया विज्ञानमय कोश के साथ तादात्म्य हुआ उनके धर्मों को आत्मा का ही धर्म मानने लगता है है तो प्राण का धर्म मई भूखा मई प्यासा मई सुखी मई दुखी मन का धर्म अपना मान्य है। ठीक वैसे ही कारण शरीर के साथ तादात्म्य हो जाने पर कारण शरीर का मतलब अज्ञान कही है अथवा आनंदमय बोझ कही मई अज्ञानी हूं मई जड़ हूं मई मूर्ख हूं ऐसा मानने लगता है इसलिए कुछ अभिवेकियों ने शून्य को ही पारमार्थिक मान लिया। वह बात ठीक नहीं क्योंकि शून्य का भी भान होता है किससे वो आत्मा है अतः शून्य का साक्षी नित्य विज्ञान को भी आत्मा कहा गया है तो सर्वता शुद्ध है केवल शुद्ध नहीं बुद्ध भी है और व्यापक है निर्मुक्त है जैसे स्पटिक सफेद है स्वच्छ है किंतु नील पीत रक्त आदि वर्णों के साथ पास में रखने पर स्फिक भी वैसा ही महान होता है उनके संबंध से वैसा ही प्रतीक होता है वैसा ही आत्म के साथ जिन जिन कोशों के साथ संबंध होने से आत्मा भी वैसे ही दिखने लगता है अथवा जिन शरीरों के साथ आदात्म्य होने से आत्मा भी वैसे ही व्यवहार करता है अतः तत्व विवेक के द्वारा विचार के द्वारा पंच कोशों से आत्मा को पृथक कर लेने पर तत्वविद पुरुष ने उसे शुद्ध रूप से ही देखा कभी उपाधि सारा व्यवहार भी करेगा तो क्योंकि प्रारब्ध है तो व्यवहार करना ही पड़ेगा किंतु आत्मा को सदहा शुद्ध रूप से ही देख रहे हैं वैसे ही अनुभव कर रहे अतः साधक को चाहिए अधिक से अधिक विचार करके देहाभिमान से ऊपर उठ करके आत्माभिमान में प्रवेश करना चाहिए इसके लिए यहाँ आत्मबोध का निरूपण कर रहे आचार्य जी जिज्ञासु साधकों को लक्ष्य रख ओम शांति शांति शांति ही देश्वनाथ